गीता तत्वचिंतन तैतीसवा प्रवचन कर्मयोग का वैशिष्ट्य अध्याय दो श्लोक चालीस से चवालीस नेहाभी क्रमनाशोस्ती प्रत्यवाजो नस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाद इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ किए कर्म का नाश नहीं है और कर्म का उल्टा परिणाम भी नहीं होता इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान भी बहुत बड़े भय से रक्षा कर देता है कर्मयोग तथा कर्म में अंतर भगवान कृष्ण ने पूर्व में ज्ञान का उपदेश देते हुए कर्मयोग का आधार प्रस्तुत किया अब उस ज्ञान की नींव पर कर्मयोग की इमारत खड़ी करते हैं प्रस्तुत श्लोक में वे कर्मयोग की वैशिष्ट प्रदर्शित करते हैं हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि कर्मयोग और कर्म में बहुत बड़ा अंतर है तत्वतः कर्म कहने से पूर्व मीमांसकों के कर्म का अर्थ भोज होता है जिसे वैदिक कर्म भी कहा जाता है जिसका तात्पर्य है यज्ञ यागादि और जिसका लक्ष्य है इहलोक में ऐश्वर्य भोग प्राप्ति तथा परलोक में स्वर्ग सुखा स्वादन कर्मयोग कर्म, कर्म के पीछे की वह बुद्धि है जो हमें परमात्मा से संयुक्त करती है इस कर्मयोग को निष्काम कर्म भी कहते हैं उसमें आत्मसमर्पण होता है अर्थात हम कर्म का कर्तृत्व और उसके फल का भोक्तृत्व अपने ऊपर न लें भगवान को समर्पित करते हैं इस प्रकार कर्मयोग हमारे लिए अहम नाश का और फलस्वरूप कर्म बंधन को काटने का एक सक्षम साधन बन जाता है अर्जुन की शंकाओं का निराकरण पर कर्म करते समय कुछ शंकाएँ उठा करती है जैसे मान लीजिए कि हमने कर्म प्रारंभ किया और उसके समाप्त होने के पूर्व ही हमारी मृत्यु हो गई तो ऐसी दशा में वह अधूरा कर्म क्या निष्फल नहीं हो जाएगा या फिर बीच में ही कुछ विघ्न आ गए तो क्या उससे विपरीत परिणाम नहीं होगा अथवा कर्म थोड़ी सी मात्रा में ही हो पाया बीच में बाधा पड़ी और फिर से उसे हमने हाथों में लिया तो क्या उसका नैर नैरंतर्य खंडित होने के कारण कर्मफल भी खंडित नहीं हो जाएगा ये तीनों शंकाएँ अर्जुन के मन में पैदा होती है और प्रस्तुत श्लोक में श्री भगवान उनका निराकरण करते हैं पहली शंका के उत्तर में वे कहते हैं कि निष्काम योग में अभिक्रम का नाश नहीं होता अभिक्रम वह है जो आरंभ कर दिया गया है लौकिक और कामना पूर्वक किए जाने वाले जो कर्म हैं वे यदि समाप्ति से पूर्व ही छोड़ दिए जाए तो उनका कोई भी फल नहीं होता वे कर्म नष्ट हो जाते हैं जैसे कृषि कर्म को लें हमने कृषि कार्य प्रारंभ तो कर दिया पर यदि अन्न के परिपक्व होने तक हमने जल का सिंचन उचित मात्रा में नहीं किया या कीड़े मकोड़ों से फसल की भली भांति रक्षा नहीं की तो कृषि का फल हमें प्राप्त नहीं होगा हम भोजन के लिए रसोई बनाना शुरू तो करते हैं पर यदि रसोई को बीच में ही छोड़ दें तो भोजन नष्ट हो जाता है इसी प्रकार जो वैदिक कर्म है उनको प्रारंभ करने के बाद यदि विधान के अनुसार उनकी समाप्ति तक हम उनमें लगे न रहें तो उन कर्मों का कोई फल नहीं होगा इन कर्मों का फल तभी प्राप्त होता है जब प्रारंभ से अंत तक वे विधि विधान पूर्वक अनुष्ठित हों पर जो कर्मयोग है बिना कामना के किया जाने वाला कर्म है उसके संबंध में उपरयुक्त बात नहीं लागू होती जितनी भी मात्रा में यह निष्काम कर्म किया जाए उसका फल चित्त शुद्धि के रूप में हमें अवश्य प्राप्त होता है हम पिछले प्रवचन में कह चुके हैं कि कर्म योग हमारे चित्त को शुद्ध करता है। अतः उसका अनुष्ठान जितनी मात्रा में हो वह व्यर्थ नहीं होता, वह उतनी मात्रा में हमारे चित्त को शुद्ध कर ही देता है इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हुए कहते हैं यह अभिक्रमनाश न इस निष्काम कर्मयोग में आरब्ध किए हुए कर्म का नाश नहीं है